द्वीप जलाने शो मित्रंण शो भव षंड इंद्र बृहस्पति शो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वा प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिमें प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिषद सत्य वदिषा तंमा तद्भवत अवतु अवतु भक्ता ओं शातिशाशाति सहनावतो सहनुभुन सह वींकर तेजस्विनावीतमस्तमा विदुषा ओ शांति शांति शांति ओ यदस मृषभ विश्व छंदोभ्यमृता बूव सेंद्रेधया आफुत तो अमृतसारण शरीरम मे विचर्षण जिह्वा मे मधुमत्मा कर्ण आभ्या भू्रव ब्रह्मण कोशया श्रुत मे गोपायाँ शांति शांति शांति ओं अहम रुक्ष से पृष्ठ गिरेवर्धिनी स्वृतमस्मी द्रविण सवर्चस सुवेधाक्षिता ओम शांति शांति शांति अभी आप इसको देखा ओ आत्मात्मर और इतरे अध्यासम मतलब वो प्राज्ञा और शरीर अनात्मा है आत्मा है इसमें अध्यास करके वो जो रहता है उस उसमें ही प्रमाण प्रमेय व्यवहार हो सकता है नहीं तो नहीं होगा इसको आप देख रहे हैं प्रमाण पर व्यवहार मतलब क्या है वो पांच प्रमाण है वो प्रमाण से प्रेरित होकर कुछ ना कुछ वस्तु को समझने के लिए जो आगे बढ़ता है वही व्यवहार है है ना इसमें क्या है परमाता चाहिए है ना वो प्रमाण के द्वारा इसको समझता है है ना अभी इसलिए यहाँ पर इंद्रिय भी चाहिए बुद्धि चाहिए शरीर चाहिए है ना? और इसमें तादात्मक बुद्धि भी चाहिए तभी परमातृत्व तो पैदा होता है परमातृत्व तो पैदा होने के बाद वो प्रमाण प्रवृत्त होता है ना आपने सुना न चेत सर्वस्म नसति असंगस्य आत्मन परमातृत्व अपपद्यते ये सब कुछ इंद्रिय नहीं है शरीर नहीं है वो वो उसमें अध्यास नहीं है कुछ भी नहीं रहा वो परमातृत्व तो ही पैदा नहीं होता है न जब परमातृत्व अंतरेण प्रमाण प्रवृत्ति रिओ परमात्र सबसे पहले सिद्ध होना है परमात्र है ही तो प्रमाण वो ढेकार बोलता है ना आई थिंक देर फॉर आई एम बोलता है ये उल्टा हो गया है <laughs> ना? अभी ऐसा इधर क्या है ओ प्रमाता सिद्ध है तो ओ होता है, तो प्रमाण होता नहीं तो नहीं होता है प्रमाण प्रवृत्त हो रहा है इसलिए प्रमाता है ऐसा नहीं है समझा ना है नस्मा तो अविद्या अविद्याण्यव प्रत्यक्षादीन प्रमाण च। इसलिए अविद्यावान का ही है क्या वो लोक को प्रत्यक्षाधीन प्रमाण नहीं शास्त्राणी आगम प्रमाण हो है न क्योंकि वो मोक्ष पराणी है मोक्ष के लिए मतलब मैं कुछ जानना चाहता हूँ मैं कहीं जानना चाहता हूँ और मैं कहीं जाना चाहता हूँ ब्रह्म में एक होना चाहता हूँ ऐसा रखा है इसलिए उसमें भी भेद बुद्धि ही है, है न है न देख कोलो पश्वाशेषा यहाँ पश्वादय शब्द श्रोत्रादीना संबंधे शब्दादि शब्दे प्रतिकूले जाते तथा प्रवर्तन्ते यथा चवर्त यहाँोद्यतक अभिमुख हंत मैं पलायु आरभंते हरतृण पूर्ण पापल्य तं प्रति अभिमुखी अभी पुषापी व्युत्पन्नचिता क्रूरदृष्टीनाक्रोशतः खड्गोदृतक बलवता उपलब्य तथो निवर्त तपरीता प्रवर्तं अतः समानः सन पश्वादाण प्रमाण व्यवहारः प्रत्यक्षादि विश्वादीनाच प्रसिद्ध अवेकपुरस्सर प्रत्यक्षाद्यवहार तशनापत्तिमता पुरुषाण प्रत्यक्षाद्यवहार तत्ल सीयन से यह समझना कठिन है बहुत आसान है अभी प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है वो मनुष्य का विशेष ऐसा कुछ नहीं है पशु में भी वही है है न पश्वादिश्चार अविशेषाद है ना यहाँ पर वो प्रमाण प्रमेय व्यवहार पुरुषों में जैसा दिख पड़ता है वो पशु से अलग कुछ नहीं है पशु ही है थोड़ा भी फर्क नहीं है अविशेषात पशु और मानव में फर्क कुछ नहीं है विशेष कुछ नहीं है वही है वो दृष्टान्त यथा ही पश्वादय शब्दादिश्रोत्रादीना संबंधे सती शब्दाद विज्ञाने प्रतिकूल जाते तो अनिवर्तनते अनुकूल से प्रवर्तनते पशु पक्षी पशु आदि मतलब पशु पक्षी इत्यादि शब्दादिश्रोत्रादीना संबंधे सति ओ बाहर का आवाज़ जो है शब्द ओ श्रोत्रादि में पड़ा गिरा सुना और सुनता ही लेकिन तो देखा शब्दादि सिर्फ शब्द ऐसा नहीं है देखना कुछ ना कुछ हो गया संबंधी इसे शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूलें शब्द से जो मालूम हो रहा है, है? वो एक खतरा है हमको ठीक नहीं है ऐसा लगा प्रतिकूले जाते तत्व निवर्तन थे वहाँ से पीछे हट जाते हैं अनुकूल है जब प्रवर्तन थे उनको अच्छा है लगा आगे बढ़ते हैं है न यथा दंडोद्यतक अभिमुख को लेकर आया वो ऐसा आगे सामने खड़ा हो गया वो क्या होता है भाग जाना है यहां से ऐसा वो करता है हर तृण पूर्ण पानी उपलब्धी अच्छा अच्छा हरा हरा घास को लेकर आया है ऐसा ऐसा किया तो आगे बढ़ते हैं है ना क्या है लोग भी ऐसा ही करते हैं है ना अभी देखो ये खतरा हो गया वो आ रहे हैं और कोई ऐसे प्रवर्तन थे वो बुद्ध के जीवन में आता है एक कहानी जैसा बोलता है किसी को ऐसा लगा वहाँ पर एक हरिण है या हरिण को पकड़ के वहाँ पर घर में रख रहा बांध के ऐसा है उसके मन में लेकिन वो नहीं आ रहा है भारत के भाग जाता है तब तो क्या किया तो बहुत ऐसा कोशिश करके घास को लेके गया मन में उसको थोड़ा मधु भी उसको लगाया था उसको ऐसा खिलाते ही उसको बहुत आज अच्छा लगा बाद में उधर रखा और वहां से घर तक घास जो है उसको मधु से ऐसा लेप कर दिया है ना वो खा रहा है खा रहा है खा के, खा के, खा के उधर अंदर आ गया अंदर आने के बाद दरवाजा बंद कर लिया <laughs> ऐसा बोलता है, है ना <coughs> मनुष्य को भी ऐसा होता है वो अमेरिका में ज्यादा पैसा मिलता है है वो है पर तो यहाँ से अमेरिका चल जाता है जाते ही नहीं है वहां पर ऐसा दंड लेकर आया तो वहां से भाग भी आते वापस भी आते हैं है ना? इसलिए फर्क क्या है कुछ नहीं है है ना ये पुरुषा व्युत्पन्न हाँ चित्ता इसी प्रकार ओसर मुड़ लो पशु ऐसा नहीं है चित्ता मतलब वो बहुत जानकारी है बुद्धिमान लोग बुद्धिमान लोग है क्रूर दृष्टि तो, तो कोई मारने के लिए आ रहा है वो क्या होता है? ओ, भागता है भागता है सब लोग भागते हैं अच्छे अच्छे पढ़े हुए लिखे हुए लोग तो भाग जाते हैं है ना तो अच्छा से बात किया तो आता है इसलिए फर्क क्या है समान इसलिए समान ही है और पशु जैसा करता वो भी ऐसा ही करता है पशुआदी प्रसिद्धा विस्तर प्रत्यक्षादिव्यवहार ओ पशु में ये प्रसिद्ध है अविवेक है वो हो जाता है कुछ ने देखा वो चला गया इतना ही होता है इसलिए अविवेक ही है है है ना, ना, तो सामान्य दर्शना, व्युपत्ति पुरुषाण प्रत्यक्ष व्यवहार तत्काल सामान निश्चित है तत्काल इसका मतलब क्या है जब प्रमाण प्रमेय व्यवहार में लगा हुआ है और कम से कम उस समय में पुरुष जैसा ही है तत्काल बाद में और कोई चालक करता है इसको छोड़ो है ना ओ, ओ लोग अभी कैसा प्रचार करता है? हैं बहुत श्रेष्ठ है ओ ये है ये मतलब है? ह्यूमन बी। क्या क्या मतलब जी देखो कितना रिसर्च किया वो क्या किया घर बनाता है ऐसा ऐसा कंस्ट्रक्शन करता है सब कुछ बोलता है क्या पूछो नहीं करता है देखो ये ये वीवर है ना मैं भूल जाता हूँ नाम व्यवर बर्ड का नाम क्या हिंदी में है भया भया है ना ये भया कैसा करता है जी क्या आप कैसा करा हुआ ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते बाद में देखो ये मधुमक्खी है मधुमक्खी करता है इट इजन हेक्सगन कितना अच्छा है मतलब ओ, किसी माइक्रोस्कोप में देखो एंगल बदलता नहीं है इतना परफेक्ट है परफेक्ट मीन्स परफेक्ट परफेक्ट है ना मधुमक्खी को क्या करता है वो वहां पर मधु कलेक्टर्न के लिए वहां पर सुविधा रख लेता है पानी है सब कुछ कर लेता है लेकिन वो अग्नि पर्वत के सामने ही रख लेता है बहुत गर्म होता है तो क्या करता मालूम है वो बनाता है सब कुछ बिहेव करने के बाद अंदर अंडे है को रक्षा करना है ये बहुत गर्मी है तो मर जाता है अंदर इसलिए पानी को लेके आता है इसके ऊपर रखता है और बाहर होकर ऐसा ऐसा दे फ्लैप देर विंग्स एयर कंडीशन करता है आप जानते हैं इसको एयर कंडीशन करता है बहुत बहुत अकल है देखो ये एक जगह से मैसेज देना है वो कोई एक मक्खी वहाँ पर देखा बहुत फूल है वहाँ पर मधु मिल सकता है तो वो क्या करता है वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना वो एलिप्स में मूव करता है ना, द्लेन ऑफ द एलिप्स जो है ना वो उसमें दिखाता है वहां पर उतना दूर है ये प्लेन भी फिक्स करता है बाद में दिस्टेंस इज द रेश बिट्वीन द मेजर एक्सेस एंड द माइनर एक्सेस डिड यू नो दिस रेशियो बिटवीन मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस है ना इन दिस रेश फ्रॉम हियर इफ यू गो दैट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इफ यू गो इट इज देयर ऐसा बोलता इनफैक्ट रिसर्च अबाउट मधुमक्खी जो है वो बहुत पहले कर लिया था बहुत पहले कर just out of curiosity ऑफ क्यूरिया बहुत साल के बाद शायद तीस चालीस साल हो गया बाद में उसको अरबल पर क्योंकि बहुत क्या है सब अभी एक लोमड़ी है ये का एक अंडा है अंडा बहुत हार्ड रहता है है ना उसको लेके आ जाता है लेकिन कहा खाना कैसा खाना नहीं जाता है तो क्या करता है ये पत्थर के ऊपर पत्थर के पास जाता है पत्थर है उधर ऐसा पत्थर है वहां पर उसको रखता है पीछे पैर से एक बार ऐसा लात देता है ऑपर इट विल हिट अगेंस्ट द स्टोन है ना एक बार में टूटता नहीं है दस बार करता है बा, बा, बीस बार करता है और टूट जाने के बाद उसको लेके चला जाता है क्या मानो भी वही करता है क्या नहीं करता समझ गए ना इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है है ना और तो प्रत्यक्षा इसलिए वो इसमें फर्क नहीं है हम अच्छे घर बनाते हैं बनाते है, ऐसा कुछ नहीं वो ओझा जो करता है हम नहीं कर सकते है ना इसलिए वो वहां पर फर्क कहा देखना कहा देखा कहा देखना पूछा तो क्या है मैं कौन हूँ ये क्या हो रहा है मैं सोता हूं स्वप्न को देखता हूं बाद में वो घर नींद में हूं तो क्या हूं ये क्या हो रहा है ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता पशु इसलिए पशु और मान में फर्क कहा आता है ऐसा रिफ्लेक्ट क्या उसमें फर्क है नहीं तो धर्मा धर्म है क्या अभी मैं ठीक कर रहा हूं आगे के दृष्टि से या ठीक है मुझे वो पशु क्या करता है इस टाइम में मुझे क्या अच्छा है उसको ही देखता है है ना वो मानो भी ऐसा किया तो फर्क क्या है? है ना इसलिए वो ठीक नहीं है बाद में देखो अभी प्रश्न उठता है देह में अध्यास है इसलिए हो रहा है दोनों पशु में भी है मानव में भी है लेकिन जी लौकिक व्यवहार में आपने जो बताया वो ठीक है लेकिन शास्त्रीय व्यवहार है ना शास्त्रीय व्यवहार में कैसा है श्राद्ध करता है श्राद्ध क्या है तो इसका मतलब क्या है वो जीव शरीर से अलग है ऐसा जानता है या नहीं वो शरीर से अलग है जो जानता है उसका व्यवहार में फर्क आ गया ना पशु नहीं जानता है समझा इसलिए वो आपने क्या बोला ओ, उसके उसके पहले इसमें क्या बोला परमाण है शास्त्राणी क्या बोला पहले इसलिए शास्त्रीय कर्म कैसा है फर्क है ना पूछा अभी बोल रहे वहां भी फर्क नहीं है कैसा शास्त्रीय तो व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी न परलोक अति आत्मन परलोकसंबंधम अथा न वेदात अशनायाद्यतीत अपेतब्रह्मक्षद असंसारी आत्मतत्व अधिकारे, अधिकारे देखो शास्त्रीय कर्म में देखा तो भी सोच यहां पर जैसा है वैसा ही है और इधर बहुत अच्छा है बोलता है इसलिए हम ये नहीं करेंगे ओ यहाँ पर श्राद्ध किया तो हमको अच्छा होता है ऐसा बोलता है इसलिए करेंगे इतना ही करता है ना लेकिन शरीर से जीव अलग है इसका अनुभव हो गया ऐसा कुछ नहीं है उसको शास्त्र से सुना है इसलिए उतना तो तक रख श्रद्धा रखा है शास्त्र बोलता है है ना इसलिए वो क्या करता है बुद्धिपूर्वकारी बुद्धिपूर्वक क्या करता है वो कर्म करता है शास्त्रीय कर्म करता है ओ जीव शरीर से अलग है ऐसा जानने पर भी यह जीव कौन है नहीं जानता है स्पष्ट हो गया कौन है ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है वहां भी कुछ ना कुछ फायदा देकर ही काम करता है रिफ्लेक्ट नहीं करता है देखो वहां पर शास्त्रीय कर्मे क्या है ओ नियत कर्म है मतलब करना ही है ऐसा जिसको बोला है वो है नित्य कर्म नहीं नित्य कर्म और बाद में काम्य कर्म है बाद में प्रतिषिद्ध कर्म है प्रतिषिद्ध मतलब क्या है वो किया तो खतरा है ऐसा बोलता है और डर से छोड़ता है बाद में काम्य कर्म है देखो इसको किया तो को पुत्र होता है इसको किया तो स्वर्ग को जाता है ऐसा बहुत कुछ है ज्योतिषों में स्वर्ग काम चेता वो स्वर्ग काम वाला ज्योतिष्टोम का करना है ऐसा बोलता है है ना अभी फायदा है इसलिए वो करता है नियत कर्म नियत कर्म को फल कुछ नहीं बोला नियत कर्म को फल नहीं बोला नियत कर्म मतलब क्या है हरह संध्या हर दिन संध्याकाल में। संध्याकाल में संध्या काल में संध्या काल में प्रात संध्या साय संध्या में संध्या उपासना करना ही है ये विधि है है ना उसका फल क्या है नहीं बोला फल नहीं बोलने पर भी काम कर्म के बारे में क्या बोलता है आप नियत कर्म नहीं किया तो काम कर्म में आपको अधिकार नहीं बोलता है समझ आ रहा है काम कर्म में अधिकार किसको होता है मतलब कौन कर सकता है जो नियत कर्म कर रहा है जिसको फल नहीं बताता है वो फल नहीं बताने पर भी जो उसको करता रहता है वो उसको ही अधिकार है वहां करने में इसलिए वो फल न रहने पर भी अजय करेंगे जी क्योंकि उसको वो कर सकता है ऐसा वो करेगा नहीं तो और थोड़ा शास्त्र पढ़कर नित्य कर्म का भी फल नहीं है ऐसा नहीं अच्छा होता ही है ऐसा कर सकता है इसलिए अच्छा मन में रखकर ही करता है लेकिन यह अच्छा क्या है शायद इस जन्म का नहीं है वो शायद अगले जन्म का है अच्छा हो सकता है इतना तो सोचता है लेकिन उसको जीव का पूरा परिचय नहीं है तथापि न वेदांत वेद्यम जीव कौन है वेदांत से ही जिसको जानना है वेदांत वेद्य उपनिषद से ही मालूम होता है और किसी प्रकार से मालूम नहीं होता है जीव का स्वरूप वेदांत वेद्यम अशन आयाद्यतीतम मतलब भूख प्यास से अतीत है ना? नैत ब्रह्म क्षत्रादि वेदम् वर्ण आश्रम कुछ नहीं है इस बेस रूप उससे जुड़ा हुआ ही जीव का स्वरूप बोल रहा है जीव का ब्राह्मण में जो जीव है क्षत्रिय में भी वही है शूद्र में भी वही है वैश्य में भी वही है फर्क नहीं है है ना जीव शरीर से संबंधित नहीं है शरीर सिर्फ कारण है है ना इसलिए अपेत ब्रह्म क्षेत्रादिभेद असंसारी आत्मतत्व वह संसारी है ही नहीं ऐसे आत्मतत्व को अधिकारे अपेक्षित ऐसा आत्मतत्व को जानना जरूरी नहीं है किसको जरूरी नहीं है जो शास्त्रीय कर्म करता है उसको जीव का स्वरूप समझना ये जरूरत नहीं है समझ रहा है जो शास्त्रीय कर्म करता है उसको जीव शरीर से अलग है इतना जानना ही है नहीं जाना तो श्राद्ध नहीं करेगा इतना जानता है लेकिन वेदांत वेद्यम भू पिपा से अलग है ओ उसमें उसके पार करके रहता है अशन अवेद्रह्मादिदम ओ वर्ण आश्रम घुसी के संबंध नहीं है असंसारी जी ऐसा है ऐसा समझने का जरूरत नहीं है समझ रहा है? थोड़ा पूछे वाला पीछे वाला पूछे नियत कर्म करने के बाद ही सकाम कर्म करने का काम करने का अधिकार मिलता है हाँ। वैसे मतलब ना जैसे बिना संध्या किए ना ना ना ना ना अच्छा, ये जरूरी है जरूरी है नहीं तो उसका अधिकार ही नहीं है सबको याद रखना अभी बहुत बार प्रश्न उठता है क्या है हमने कर्म किया हमको फल नहीं मिला बोलता है वहां पर वो एक बहुत अच्छे सात्विक पुरोहित एक थे देहांत हो गया उनका वो कहता था शास्त्रीय कर्म जैसा करना वैसा किया तो फल नहीं मिलता है उसको मैं मैं, मैं विश्वास नहीं करता फल मिलना ही है वैसा ही था वो कर्म किया उसको फल मिला ही है यहां पर विधि जैसा है वैसा नहीं करता है लोग हम क्या सब कुछ क्या तो भी कुछ नहीं हुआ ऐसा बोलता है मैं टेट्रेशन वो करना था स्कूल में टेट्रेशन मालूम है ना ओ थोड़ा थोड़ा पिपेट में थोड़ा एक एक, एक ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद के ओ कलर न्यूट्रलाइज होता है ऐसा कुछ भाई कुछ नहीं जानता था आई टैप है ना क्या होता है नहीं मैं कैसा जान सकता हूँ जी है ना इसलिए कर्म जैसा करना है वैसा ही करना ये विधि है है ना इसलिए ओ यहां पर ओ कर्म करने के लिए वो जो विधि है उसके अनुसार करना है लेकिन इस जीव का स्वरूप इस प्रकार है वो जानने का जरूरत नहीं है <coughs> उतना ही नहीं अनुपयोगात अधिकार विरोधाचा बोलो आपने इसको नहीं पढ़ा अनुपयोगात अनुपयोग अधिकार विरोधाचा अधिकार विरोधाचा देखो जीव का स्वरूप अभी क्या बोला कुछ भी संबंध है संसार से संबंध नहीं है कुछ भी नहीं है ऐसा बोला अच्छा कुछ नहीं चाहता ऐसा बोला अभी इसको जानने से उपयोग क्या है कर्म करने के लिए कर्म करने के लिए इसको जानने से फायदा क्या है ओ जिसको आसनादी है ना भूख प्यास है जिसको कुछ ना कुछ चाह जो जो कुछ ना कुछ, कुछ चाहता है वो इसको कर रहा है संसारी ही नहीं है कुछ नहीं है उसको कुछ नहीं होता है हमेशा आनंद से रह रहा है ऐसे उसको समझने के समझने का फायदा क्या है उपयोग क्या है अनुपयोग इस कर्म के लिए उसे उपयोग नहीं है किससे उपयोग नहीं है ज्ञान से आत्मा के स्वरूप ज्ञान से इसको कुछ उपयोग नहीं है ठीक है अनुपयोग अधिकार विरोधाचा उसे ही ज्यादा है अधिकार विरोध मतलब क्या है जीव का स्वरूप को जान लिया बाद में वो नहीं करेगा <laughs> अच्छा। <laughs> अधिकार विरोधाच्चा <laughs> ये बार-बार कर्मकांड कर्म में ऐसे कुछ कुछ है नहीं पर इसके बारे में बोलता हूँ बहुत समय उपासना है कभी कभी शास्त्र को ओ, हम याद करते रहना ऐसा भी है वहां पर श्राद्ध में शराध में क्या करता है वो विष्व देवताओं को उधर बिठाता है हाथ को ऐसा पकड़कर अनंत ब्रह्म भोक्ता चब ब्रह्म ऐसा करता है अन्न भी ब्रह्म है ये भोक्ता भी ब्रह्म है ऐसा बोलता है वहाँ पर क्या है वो एक प्रकार की उपासना है और ये वो थोड़ा इसके अंदर समझना भी है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखा तो बाद में धीरे धीरे हट जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ सब कुछ ब्रह्म है ऐसा ओ ये कौन है काव्यश ऋषि कावश ऋषि क्या किया वो कर्म करने के लिए बैठा वो करूँ क्या बाद में सोचा कर्म क्या है कर्म का फल क्या होता है करने वाला कौन है उसका स्वरूप क्या है बहुत चिंतन किया चिंतन करने के बाद उसको मालूम हो गया क्या मालूम हो गया वेदांत वेद्यम अचनाया दीतम असंसारी मालूम हो गया मालूम होने के बाद वो कहा अरे इसे कुछ भी साम्ब ही नहीं है अरे करू क्या करना आ जाओ हम चलेंगे वाह आ जाओ और सब कुछ छोड़कर चले गए जो समझ रहा है ये जो में आता है कि ना कर्म ना ले मतलब तो शास्त्र भी ही कर्म को ठीक से करने से करने धीरे-धीरे वो, वो है वो भी दो प्रकार है वो सकाम से करना भी है निष्काम से करना भी है से, भी है। से वो नियत कर्म जो है उसको निष्काम से किया उसको रास्ता बनता है उसका भी सकाम से क्या तो फस जाता है, है ना? फैना पर ऋषि के बारे में वो नहीं है चिंतन किया। चिंतन क्या? करते हुए उसको जीव का स्वरूप मालूम हो गया। गया। अरे मतलब क्या है? जी छोड़कर चला इसमें बीच की, की एक स्टेज नहीं ज्यादा डिजायरेबल है जिसे कहते हैं या फिर में कहते हैं कि मतलब जो भी हुआ है वो नाम स्मरण से पूर्ण न्यूनम संपूर्णता तो इस प्रकार कहने कर और कर्म करते रहना ये ज़्यादा नहीं देखो ये, तो जरूरी क्या नहीं, नहीं, नहीं, नहीं ये बहुत ठीक है ये साधक का ये कदम है साधक ऐसा ही करना है देखो कल शर्मा जी ने एक प्रश्न पूछा क्या है <Sapartcause> एक बार क्या करता क्या बोलता है ओ सब कुछ जीव कर रहा है ठीक करो एक कर्म करो एक कर्म करो बोलता है संधियों को करो सब कुछ बोल रहा है बाद में कर्म के बारे में क्या बोलता है क्या आप क्या कर रहे हैं कुछ नहीं है सब कुछ ईश्वर कर रहा है समझो इसको ऐसा भी बोलता है उसी कर्म के बारे में और एक बार बोलता है कर्म प्रकृति से हो रहा है कोई नहीं करता है ऐसा भी बोलता है अया <laughs> नहीं जी क्या इसका मतलब क्या है वो शास्त्र में थोड़ा गड़बड़ हो गया ऐसा नहीं है वो किसकी अपेक्षा ये वाक्य है उसको देखना शास्त्र में लोगों को शास्त्र को समझना मुश्किल कहाँ होता है ये वाक्य किसके लिए बोला है ये वाक्य किसके लिए बोला ये वाक्य किसके, ये वाक ये वाक किसके बोले है? नहीं जानता है क्या भी भी बोलता है वो भी बोलता है पागल है ऐसा बोलता स्पष्ट रहे ना हाँ। इसलिए वो सब कुछ ईश्वर कर रहा है ऐसा जानना उसको ही निष्काम कर्म बोलता है इस निष्काम कर्म से क्या कैसा हो इट वर्क्स यू सी निष्काम कर्म में क्या हो रहा है अरे सब कुछ ईश्वर कर रहा है मैं कौन हूँ करने वाला भी मैं नहीं हूं ईश्वर कर रहा है मैं क्या ये सिर्फ निमित्त है निमित्तों कुछ नहीं है ऐसा बार बार बार बार सोचते रहा ये घमंड जो है कम होता रहता है ना लेकिन वास्तव में ऐसा भाव आना और सिर्फ हम क्या है जी हम कुछ नहीं है ईश्वर करता है ऐसा बोलकर बाद में सब कुछ गंदा काम करता रहता नहीं ये में नहीं है वास्तव में अंदर से ऐसा आ गया तब अहंकार कम हो जाता है ना अहंकार कम होने का क्रम है निष्काम कर्म जो है अहंकार को हटाने का एक साधन है अहंकार नष्ट होते होते अहंकार ही ज्ञान के लिए अड़चन है देखो जब तक मैं मैं मैं मैं ऐसा रहता है ये मैं ही ऐसा अड़चन है को देखना देखने के लिए इसलिए मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप मुझे मेरा दर्शन के लिए मेरा अहंकार ही अड़चन है इसलिए जब तक मेरा अहंकार नहीं जाता है, तब तक मेरा स्वरूप का दर्शन नहीं होगा इसलिए ऐसा नहीं हमने कहा स्पष्ट हो गया ना अभी वो यहां पर क्या है उसको समझने से विरोधाचा अधिकार विरोधाचा वो करना ही नहीं चाहता है कर्म करने के लिए अधिकार जो है ये अधिकार से विरुद्ध है ये ज्ञान ना? अधिकार विरोधाचा प्राच्य तथा भूतात्म विज्ञानात बोलो प्रवर्तम देखो अभी नाते कर्मकांड किसके किस्किल पूजा प्राच्य तथा भूतात्म विज्ञा ऐसा आत्मा जो है असंसारी वेदात ता जो है ये विज्ञान के पहले प्रवर्तमान होता है शास्त्र कर्मकांड कर्मकांड कब होता है वो जिसको जिस स्वरूप जानता है उसको नहीं है। उसको नहीं बोलता है आप कुछ नहीं करना ऐसा समझो इसको करो दोनों बोलता है क्या जे आप कुछ नहीं करना वाला है जिसको बोल रहा है तो उसको कुछ ना कुछ करो ऐसा नहीं बोल सकता शास्त्र है ना इसलिए वो किसको बोल रहा है पूछा तो अविद्या तुम थे। ये अविद्यावान को ही बोला है इसको नहीं छोड़ता है वो हमेशा ऐसा ही है ना तथा तो ही बोलो ब्राह्मणो यजेता, यजेता इदी शास्त्रा आत्मनि वर्णाश्रम वोवस्था विशेषाध्यास आश्रित्य प्रवर्तंत्र इसलिए ओ क्या करता है शास्त्र ओ कर्म करना बोलते ही कुछ समझाता है कौन करना कैसा करना क्या करना कब करना कुछ आता ओ यज्ञ करना है तो ब्राह्मण कब करना क्षत्रिय कब करना वैश्य कब करना है ना ओ जनयू ब्राह्मण को आठ साल के अंदर होना और बारह साल के अंदर होना क्षत्रिय को वो सोलह साल के अंदर होना वैश्य को है ना और वो राजसु याग ब्राह्म क्षत्रि ही करना अश्वमेध याग क्षत्रि ही करना और कोई नहीं कर सकता है समझ आ रहा है इसलिए ओ वर्ण और उमर और आश्रम ये सब कुछ रखकर ही बोलता है ब्रह्मचारी को नियम करता है दर्पण को मत देखना शास्त्रीय है लोग इसको भूल गया वो शादी के समय पहली बार दर्पण दिखाता है मालूम है ना जी पहली बार उसको दर्पण को दिखाता है अभी से आप अलंकार कर सकते हैं वो उस समय काजल को रखता है अलंकार करता है उसको भी करता है तब तक ऐसा नहीं करना क्योंकि अलंकार करने के ओर मोड़ा हम हमारे ध्यान बाद में यहां पर कहा जाता है देखो इधर ही रह जाता है ऊपर ऊपर अंदर नहीं जाएगा है ना you can see that. अच्छे अच्छे विज्ञानी लोग हैं क्या अलंकार करके बैठता है सब कुछ भूल जाता है अच्छे अकल वाले बोल रहा हूं मैं डीप थिंकर ऐसा नहीं करता इसलिए ये सब कुछ ओ जो कोई हो वहां से आगे बढ़ने के लिए वो जो करना उसको शास्त्र बताता है ना अभी ओ शादी से पहले संसार करना पाप है शादी के बाद संसार नहीं करना पाप है शास्त्र देखो कैसा है इसलिए इस प्रकार क्या हो रहा है वो वर्ण आश्रम व्यो अवस्था विशेषाध्यासम आश्रित प्रवर्तन देखो और भी नियम है एक जाप खड़ा होकर करना है जी कैसा करना पूर्व दिशा में और ऐसा स्लोपर आना उस बाजू यहां पर खड़ा होना खड़ा होकर ही करना है इसलिए बाहर जाना पड़ता है किसी को उम्र हो गया जी नहीं ऐसा कर सकता ऐसा बोला था वो घर में ही बैठ कर करो बैठ भी नहीं कर सकता मुझे लेट कर करो शास्त्र बताता है आशीनो वाह शया नोबा बोलता है बैठ कर करो नहीं तो लेट कर करो अवस्था विशेष तबीयत ठीक नहीं है ऐसा श्राद्ध है कोई बहुत गरीब है श्राद्ध नहीं कर सकता है तब शास्त्र बताता है देखो ऐसा आदमी एकांत में चला गया आकाश को मोड़कर पिताजी मैं श्राद्ध नहीं कर सकता मेरे पास कुछ भी नहीं है आपका आशीर्वाद करो अगले साल मुझे अनुकूल होना ऐसा आशीर्वाद करो तब मैं श्राद्ध कर सकता हूं ऐसा रोया पूर्ण श्राद्ध फल्ला लिया शास्त्र को जान लो जान लो शास्त्र को हम कहा जा रहे हैं क्या कर रहे हैं लेकिन गरीब होने से ही हाँ अमीर नहीं ऐसा सक कह सकता मामा गरीब होने से ही कह सकता नहीं ये कह सकता। हाँ ठीक है वो तो ठीक है गरीब हो जो नहीं कर सकता है है ना इसलिए वो इतना उदार हृदय है शास्त्र में किसी को दिक्कत नहीं करता वो जहां, जिस हालत में है वहां से आगे बड़ा, के लिए कोशिश करता है शास्त्र है ना इसलिए वर्णाश्र व्यवस्था लग रही थे ने ने तो के। अच्छा, नहीं है। है। थोड़ा जब बारे में हैं। लेट लेट कर कर कर करना बहुत खराब आप सकते हो? तब भी यदि और किसी वजह से इच्छा होती है तो ये ठीक नहीं है सिर्फ आलस्य ऐसा नहीं है देखो गजेंद्र मुख में क्या आता देखो जी मैं अभी और कुछ नहीं कर सकता हो इतना ही कर सकता हूं ओशावास में आखिर का मंत्र है कृतोस्मरा कृतगुम स्मरा आता है ना वहां पर क्या है देखो जी मैं अभी मन कला गया क्या अभी नहीं नमस्कार कर सकता हूँ सोच रहा हूं नमस्कार करता हूं इतना ही है इससे तृप्त हो जाओ That is, I must be हंड्रेड परसेंट सिंसियर थी another person can be cheated. I can't cheat myself. I will be the biggest fool if I cheat myself. है <laughs> <laughs> <laughs> ना हा श्रुति प्रवर्तन मतलब इस भेद जो है भेद को आश्रय लेकर ही ओ शास्त्र कर्म को बताता है ना वो पहले क्या दिखाया वो लौकिक व्यवहार के बारे में बोला है ना पशु जैसा ही है लेकिन शास्त्रीय व्यवहार में पशु जैसा नहीं है थोड़ा फर्क है थोड़ा फर्क होने पर भी स्वरूप में वही है या कुछ ज्यादा नहीं क्योंकि वो स्वरूप मतलब क्या है व्यवहार के स्वरूप में वो वही है वो भी व्यवहार ही है उसमें भी अध्यास ही है। अध्यास को आधार करके ही शास्त्र कर्म को विधि करता है है ना अभी अभिभावे देखो बोलो अध्यासो नाम अतस्मिन तदबुद्धि तद्यथा पुत्र भ्यादि विकलेश सक अहमे विकलस् सको वही बाह्यधर्मा आत्मनती तथा देहधर्मा स्थूलोहमशोहम गौरोा इति तथा इंदिरेधर्माक अंधोहरण धर्म काम संकल्प विचिकित्साध्यवसाई आदी न क्या है अभी क्या क्या होया याद रखो प्रमाण प्रव्यवहार हो लौकिक व्यवहार कुछ भी हो लौकिका वैदिकाश्चा अध्यास के आधार पर ही हो रहा है है ना अभी अध्यास कैसा प्रकट हो रहा है अभी दिखा रहा है अभी तक तो अध्यास क्या है बताया है ना अभी अध्यास का फला क्या है अध्यास कैसा दिख पड़ता है दिखा तो अध्यास होना बुद्धि रीत अन्य से अन्य धर्माभास याद करो याद आ रहा है क्या मतलब क्या है वो तीन प्रकार से अध्यास को बोला है ना तीन प्रकार के बोलने के बाद देखो तीनों अलग अलग देखने पर भी अध्यास कैसा पैदा होता है इसके बारे में फर्क बोलता है लेकिन अध्यास का स्वरूप के बारे में फर्क नहीं है स्वरूप क्या है ओ एक में दूसरा का अन्य से अन्य धर्मा भाषा दूसरे का धर्म को देखता है यह अध्यास है है ना उसी को इधर अतस्मिन तद्बुद्धि ही बोला आतस्मिन तद्बुद्धि ही मतलब क्या है ओ तस्मिन तद्बुद्धि ये एक विचार है उसको वही है ऐसा समझा तस्विन तद्बुद्धि यथार्थ ज्ञान है समझ मे तस्वीन तदबुद्धि मैं यहां पर कपड़ा है तस्विन कपड़े में तदबुद्धि कपड़ा है ऐसा समझा ये यथार्थ ज्ञान है तस्विन तदबुद्धि ये कपड़ा नहीं है और कुछ है उसमें कपड़ा है ऐसा समझा अध्यास हो जा अध्यास मतलब क्या है आदुद्धि त्यवोचा है ना नुत्र भारिया विकलेश सकेश अहमे विकल सकलो वाई बाह्य धर्मध्य देखो कहां से शुरू कर रहा है। पुत्र भारषु विकलेश सकलेश पुत्र भार्य है बाह्य है मेरे से अलग है लेकिन वो अच्छा रहा मुझे ही अच्छा लगता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया मुझे बहुत गड़बड़ होता है क्या नहीं जी यहां पर देखो वो हमारा भाव जो है उसके आधार पर ही है सब कुछ नहीं तो देखो पति पत्नी है जी ओ शादी के पहले ओ किसी गांव में और ये और एक गांव में कुछ नहीं संपर्क है कुछ नहीं जानता लेकिन क्या होता है ओ शादी ऐसा बोलते ही ओ शुरू होता है बंधन धीरे धीरे इंशी हो गया ओ पत्रिका लिख लिया एक एक कदम पर बाद में शादी हो गया है ना ओ बाद में घर आ गई बाद में साथ साथ संसार कर रहे हैं हो गया भाव धीरे धीरे आता था एक कदम एक हो गया लेकिन उसके पहले ओ कुछ भी होने तो हम जानते हैं अरे कोई ऐसा हो गया ऐसा बोलता है पत्नी ऐसा होते ही इतना फर्क आ जाता है, है यानी इसलिए ओ उसको सिर दर्द हो गया और दूसरे को शरीर पूरा दर्द होता है सकलेश अहमे सकल विकलो वही बाह्य धर्मान्य थे बाह्य ना ये कदम अंदर आया तथा देह धर्मान बाद में शरीर को ही आया क्या बोला स्थूलो हम कुरुशोहम मैं मोटा हूँ मैं पतला हूँ गौरो हम वो गोरा गौरा हूँ तिष्ठा मी गच्छा मी, मी। मैं खड़ा हूँ वो जा रहा हूँ मैं कूद रहा हूँ वो शरीर जो कर रहा है मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूं ऐसा बोलता है और एक कदम बंदरा तथा इंदिरे धर्म काणा मतलब एक आंख वाला हूं क्लीबहा नपुंसक हूं बधिरफ आ? बेरा बहरा हाँ हिंदी बो बेरा आ, बदिरा को? अंधो हम मैं अंध हूं इंदिरी को बाद में और अंदर आया अतः तथा अंतकर्ण धर्म काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायदीन अंतकरण धर्म क्या है काम संकल्प विचिकित्सा मतलब संशय अध्यवसाय निश्चय है ना समझ रहे रहा बुद्धि निश्चय करने वाला है ना वो संशय करने वाला मन है संकल्प करने वाला भी मन है काम आ जाता है है ना ये एन अंत तो करण मई ही कर रहा हूं मैं निश्चय किया है ना अभी देखो जी मैं निश्चय क्या वो वेस्टर्न सिस्टम आलोपे में क्या हो गया वो वहां पर इंश्योरेंस बढ़ते रहा वो डॉक्टर कुछ गलती किया ओ बहुत खतरा हो जाता है इसलिए क्या किया इंस्ट्रूमेंट्स को सौंप दिया सभी कॉन्स्पिरसी अब जब तक इसको नहीं देखते समझ में नहीं आता है एक हजार इंस्ट्रूमेंट है कैट है रैट है सब कुछ है है ना लेके वो कुछ नहीं करता देखो वहां पर है मैं इस दबा दिया मुझे इतना ही जानता कुछ ना कुछ मैं क्या करूं उसको समझोगे ना इसलिए डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट पे पे डाल डाल देता है अपनी जिम्मेदारी डॉक्टर है ना अभी कोई टेस्ट क्या देखा डायग्नोस क्या ऐसा है ही नहीं वो लोग क्या बोलते है टेक्नोलॉजी बढ़ गया टेक्नोलॉजी बढ़ गया टेक्नोलॉजी बढ़ा गया नहीं यह बदमाश हो गया है ना सो so, वहां पर खतरा है इसलिए इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डालता है लेकिन अच्छा हो गया तो क्या इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डालता है? है नहीं क्या बोलता है मैंने छी क्या मेरा ठीक है ऐसा है बोलता वहां पर भी देखो मैं वो, वो रनिंग रेस दौड़ रहा हूं जीता मैं जीता बोलता हूं हार गया टांग थोड़ा दर्द हो गया जी स्प्रीन हो गया जी मैं देख रहा हूं आंख ठीक नहीं है अभी देखो कैसा है एक्चुअली उसके पीछे आप थोड़ा साइकोलॉजी स्टडी करना साइकोलॉजी क्या है मैं हमेशा ठीक ही हूं जी गलत यहां ये दिस इज नॉट आई एम नॉट रेफरिंग टू दिस एज ईगो आई एम रेफरिंग टू दिस एज स्वरूप मैं हमेशा ठीक ही हूं मेरे में गलत नहीं होता है गलत होता है तो इसमें होता है बुद्धि में होता है शरीर में होता है इंद्र में होता है मैं गलत करने वाला नहीं हूं नहीं सुर्फ ऐसा ही है ना इसलिए ऐसा करता है है ना अभी वो देह लेकर सब कुछ अध्यास कर रहा है लेकिन यहां पर आप बहुत अच्छा याद रखने के बाद क्या है सुनो मैं अध्यास कर रहा हूं ऐसा वो जानना है इस पॉइंट को आप भूल गया अध्यासभाषी का फायदा आप नहीं उठाया है ना देखो अध्यासभाषी का वर्णन क्यों हो रहा है समझो मैं गलत कर दिया जी छे छे छे, छे ऐसा उसको लगना <laughs> अब बोला ऐसे ऐसा लगा ऐसा नहीं है उसको ही अनुभव में आना अध्यास मैं कर रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं उसको मालूम होना समझ रहा है? नहीं तो हजार शास्त्र हजार बोलो जी विश्वास कैसा आता है जब तक मैंने गलत किया ऐसा मैं नहीं जान सकता हूं मेरा गलत मैं नहीं जानता हूं तब तक मैं गलत को छोड़ने के लिए कोशिश आगे नहीं बढ़ूंगा समझोगे तो ना याद रखो अभी यहां पर आत्मा को रख लिया ऋषि ही अस्मत प्रत्याम प्रति को आत्मा बंधिया बंदिया तब तो क्या होता है आपने बोला अध्यास क्या है ऐसा आप बोला लेकिन किसी को अनुभव में आता है क्या मेरे पॉइंट समझ रहे या नहीं है, देखो शुद्ध आत्मा को रखकर अध्यास हो है ऐसा बोला किसी के अनुभव में नहीं है किसी का अनुभव में नहीं है मैं भी गलत कर दिया ऐसा मालूम होता है क्या ऐ कुछ ना कुछ बोल रहा है जी हमको तो समझ में नहीं आता है ऐसा ही होता है लेकिन प्राग्ञ को हमने रखा तब क्या होता है प्राग्ञ ही हूं <laughs> वहां पर फर्क मुझे मालूम हो रहा है कैसा मालूम हो रहा है जी देखो जी मैं प्राग्ञी हूं गहरी नींद में वो शरीर का बुद्धि का इंद्रियों का बाहर लोगों का किसी का संबंध नहीं है मैं इसको जानता हूं जानता हूं नहीं जी अच्छा जानने के बाद उठते ही ओ मैं ऐसा हूं वैसा हूं मैं पुरुषों स्त्री हूं ऐसा बोलता हूं यह भी मैं जानता हूं यानी इसलिए मैं ठीक क्या है उसको भी देख रहा हूं गलत क्या है उसको भी देख रहा हूं दोनों मैं ही कर रहा हूं ऐसा भी जानता हूं यू फॉलोइंग नॉट इसलिए ओ अहम प्रति के स्थान में जब जीव को अपराध को रखा तब ओ मेरा गलत मेरा है ऐसा समझ में आता है आत्मा को रख क्या समझ में आता है आत्माओं को रखना से नहीं सकता है आत्माओं को रख नहीं सकता है इसलिए रख नहीं सकता है इसलिए रखने के लिए कोशिश करके बहुत बहुत बहुत इट्स इट्स अ सॉफ्टवेयर इट्स ब्लंडर्स इन कैस्केड। यू नो वॉट इज अस्केट वन ब्लंडर गिविंग रेस टू टेन ब्लेंडर्स एंड टेन ब्लैंडर्स ऑफ दिविंग रेस टू टेन ब्लैंडर्स कैस्केड ऑफ ब्लंडर्स, आई सपोज यू अंडरस्टैंडिंग में है ना वहां पर मिथ्या बोलना आत्मा में नहीं हो सकता इसलिए मिथ्या बोलना पड़ा उसको जगत को मिथ्या बोलना पड़ा अच्छा बाद में क्या पूर्व दृष्टि नहीं है पूर्व दृष्ट परवा नहीं छोड़ो ये नहीं चाहिए ऐसा बोलना पड़ा है eh ना ये मिथ्या को ऐसा कैसा होता है पूरे दूसरे छोड़ दो परवाने क्योंकि आतश्मन तद्भुति इतना ही है उसको क्यों बोला जीवा डेफिनेटली इनके समय दिया है लेकिन इतना ही है और उनकी विवक्षा इतना ही है विवक्षा इनने जान लिया शंकराचार्य भाष्य लिख रहे हैं कि विवक्षा का प्रश्न क्या है जी हरेक एक पॉइंट एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन करके बोल रहा है विवक्षा क्या है जो विवेक्षा है उसको बोल रहा है स्पष्ट है ना इसलिए यहां पर इसको मैं क्यों बोला समझा मैंने तब क्या जी ये क्यों हो गया सब पूछा बोलो आप प्राज आप ही है ना मैं ही हूं क्या क्या मैं सोया अच्छा सोया आनंद से सोया क्या जी अच्छा सर कुछ नहीं जाना कुछ नहीं जानने के लिए कुछ नहीं ऐसा जानने के लिए अब सो गया तो कैसे जान सकता है आर यू फॉलोइंग सुशुभ में क्यों कुछ नहीं जाना सब मैं समुचा मैं सोता था इसलिए कुछ नहीं जाना आप सोते रहा कुछ नहीं है ऐसा ज्ञान कैसा आएगा मैं जानने वाला होना है ना मेरा ज्ञात तो रहना है ज्ञात रहने से ही मैं कुछ नहीं जाना ऐसा बोल सका आर यू फॉलो इंग दर्ग्यूमेंट ऑफ नॉट मैं सो गया मतलब क्या है, है ना अभी देखो इसका मतलब मैं ज्ञाता हूं मैं जानता हूं मैं जानता हूं लेकिन उठते ही वहां पर क्या बोला मैं कुछ नहीं जाना जानने के लिए बुद्धि इसलिए तो ऊपर डाला बुद्धि के ऊपर डाला ये बोल रहा है ना पर क्या है काम ना? उसका अपने ऊपर अपने लेकर मैं ज्ञाता करता ऐसा लियापर्याण तो जब बोलता है तब तो उसको उल्टा बोला है ना अभी देखो सावधानी से देखो इधर धीरे धीरे क्या हो रहा है बाह्य धर्मान को बोला आत्म ने थी बाद में शरीर का धर्म को बोला बाद में इंदिरी धर्मों को बोला बाद में अंतकरण धर्मों को बोला इसलिए वो अगला सेंटेंस जो है वो क्या है आप ही बोलो अहम प्रत्ययीन अशेषस्व प्रचार साक्षिण प्रत्यगात्म अध्य पंच प्रत्यगात्म सर्वसाक्षण तुपर्य अंतकती अभी देखो बाह्य से शरीर को आया शरीर से इंद्रिय को आया इंद्री से अंतकरण को आया अंतकरण से प्रत्युगात्मा को अहम को आया है देखो जी इस अहम प्रत्ये कौन है बोलो प्रांगी होना है ना जी इट इज नॉट कॉमन सेंस है आई डू नॉट सीइंग द सीक्वेंस मैं जागृत काल में मैं अंतकरण के साथ मैं हम प्रति स्वप्न काल में भी अंतकरण के साथ मैं अंत प्रति और सुषिप्त काल में अंतरण के अंतकरण के बिना मैं हम प्रति क्या समझा है ना अभी क्या हो रहा है देखो ये एवं अहम प्रत्येन मतलब अहम प्रती कौन है अभी प्राज्ञ को प्राज्ञिको कहा अभ्यास कर रहा है अशेष सुप्रचार ओ साक्षण प्रत्यगात्मी ओम सॉरी अहम प्रत्यय है ना आ, थोड़ा स्लिप हो गया मैं ठीक नहीं बोला करेक्ट करता देखो अहम प्रत्या कौन है प्रत्यय बोलते ही प्रत्यय बोलते हैं बुद्धि प्रत्यय है अच्छा बुद्धि प्रत्यय कब है जागृत में है सुशुक्ति में अहम प्रत्यय बुद्धि प्रत्यय है, प्रत्य है? में नहीं है? मैं गलत कर दिया, इसको ठीक सावधानी से सुनो। अब प्रत्यय मतलब जागृत में जो है वो ही अहम प्रत्यय है प्रत्यय है मैं हूं मैं हूं शरीर को दिखा के मई गौरव हम आ, ओ ऐसा इत्यादि इत्यादि तिषा गच्छा लंगयामी यदि बोल रहे हैं ना अहम अहम प्रति है प्रत्येको मतलब बहिष्प्रज्ञ को कहा डाल रहा है अशेष सुप्रचार प्रचार साक्षि प्रत्यगात्म प्रत्यगात्मा कौन है प्रज्ञ ही है प्रज्ञ में रख रहा है में प्रत्यात्म में कैसा है देखो वो कौन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है अशेष स्वप्रचार साक्षी साक्षिणी स्व कौन है अहम प्रति है स्व अपना अशेष प्रचार स्वप्रचार साक्षी प्रचार मतलब क्या है देखो प्रचार मतलब क्या है बुद्धि में हमेशा ऐसा होता है ना प्रत्यय आता रहता है अलग अलग अलग अलग प्रत्यय आता रहता है इट इज़ ऑलवेज चैटरिंग, है ना ये वो सर्व इसको ही प्रचार बोलता है हमेशा ए प्रचार का पद भगवत गीता में आया है छठा अध्याय है है ना उसके बारे में वो पहला सूत्र को लेते ही वहां पर मैं थोड़ा ज्यादा बोलता इतना ही रखो यहां पर क्या है वो मंतकरण में जो हमेशा वृत्ति होता रहता है ये सारे प्रचारों को ये कौन है प्रतिगात्मा साक्षी है प्रतिगात्मा क्या है साक्षी है ठीक है इसलिए उसने अध्यास कर दिया मतलब तो तो तो देखो अहम प्रत्येन मतलब बहिष्प्रज्ञ को है ना प्राग्ञ में अध्यास कर लिया समझ आ रहा है जैसा हर एक अध्यास प्राज्ञ में ही हो रहा है यहां पर सकलेश विकलेश विकलो सकलो वाह जब बोलता है भाई धर्मा खुश किसको हो रहा है अंतिम भोक्ता कौन है क्या इंद्री भोक्ता है अंतकरण भोक्ता भोक्ता है भोकता कौन है ही है कौन ही ना क्षेत्र हाँ क्षेत्रज्ञ जीवात्मा प्राज्ञ सब ये की है है ना प्राज्ञ भोक्ता है इसलिए मुझे खुश हो रहा है ऐसा बोला वो प्राज्ञ को ही भोक्ता है उधर बाद में देहधर्मा स्थूलोह कुछ जब बोला तो ये प्राण्ञी के बारे में ही बोल रहा है है ना शरीर का संबंधी नहीं है लेकिन उसके ऊपर डाल रहा है।, है ना उसी प्रकार इधर अहम प्रत्येन मतलब अहंकार से जुड़ा हुआ जुड़ा हुआ और अध्यास में जिसमें है वो बहिष्प्रज्ञ है उस बहिष्प्रज्ञ को ज्ञ में जो जो हो रहा है सबके साक्षी जो है वो प्राग्ञ में प्राग्ञ में अध्यस्य यहां पर क्या क्या बोल रहा है मालूम है देखना अहम प्रत्यय को सिर्फ अंतकरण बोल दिया अंतकरण को हम प्रत्यय बोलता है वहां पर सिर्फ अंतकरण में अहम आ सकता है क्या क्या समझ तो में आ रहा है यानीकृत देखो जी यहां पर अहम ओ अहंकार को रख रहा है सिर्फ अहंकार को दूसरे लोग दूसरे लोग अंतकरण को रख रहा है अंतकरण को रख रहा है अंतकरण जड़ है जड़ है इतना बोलकर सिर्फ अंतकरण में अहम प्रति को कैसा आ सकता है समझ आ रहा है ना इसलिए अंतकरण को रखना गलत है अंतकरण से जुड़ा हुआ बहिष्प्रज्ञ जो है वो है उसको अहम प्रति उसको ही आता है बहिष्प्रज्ञा वो वहां पर शरीर के साथ है सब कुछ है पति पत्नी सबके साथ है वो उसमें डाल रहा है जिसको इनसे संबंधी नहीं है संबंध यह सब जानता भी है जी यहां पर द्रेजिडीज गलत को जानता है लेकिन कर रहा है <laughs> क्या स्पष्ट हो रहा है या नहीं अहंकार में जो अहंकार है वो यहां करते नहीं है नहीं, नहीं जी वहां पर प्रत्येक देख पड़ना उधर है जी लेकिन प्रत्येक किसका होता है का संबंध वो जब आत्मा से संबंध छोड़ दिया वहां पर प्रत्यय नहीं आ सकता सुषुप्ति में इसलिए प्रत्यय नहीं है संबंध छोड़ दिया ना वो प्रत्यय कब आ सकता है जब आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है तभी तो आ सकता है नहीं तो नहीं आएगा है ना इसलिए हम प्रत्ये को सिर्फ अंत को ना गलत है पर आहें जो जो के के लिए है। जो आ, के लिए है, तो है, ऐसा करना गलत है अंतकरण को ही सिर्फ अहंकार ही रखो अहंकार को अहम प्रत्यय बोलना गलत है अहंकार एक तत्व है अहम कैसे आ सकता है उसमें लेकिन बहिष्प्रग में उसके साथ जो है तब तो अहम आ सकता है अहम प्रत्यय दीख पड़ता है अंतकरण में यह तो ठीक है लेकिन कब दिख पड़ता है जब आत्मा उसके साथ है तभी दिख पड़ता है तब आत्मा अलग हो गया दिख पड़ता है उसमें? है, उसमें? कह सकते हैं कि ये जो फिर एक बार बोलो वो उधर का जो विषय में जो अध्यास जो हम मैं हूँ मतलब तो अंतकरण से नहीं हो सकता अंतकरण तो से सिर्फ अंतकरण से नहीं हो सकता देखो अंतकरण में वो शरीर है ना शरीर को रखकर मैं मैं ऐसा बोलता है बोलने वाला कौन है बहिष्प्रभ है मतलब उसमें अविद्या है लेकिन में मैं शरीर में मैं ऐसा भाव रहने के लिए अंतकरण रहना एक कारण है अध्यास अविद्या प्रकट नहीं होता है अध्यास अविद्या का प्रकट रूप है वो प्रकट होने के लिए अंतकरण चाहिए बिना अंतकरण अविद्या प्रकट नहीं होता है लेकिन अंतकरण में प्रकट नहीं होता वो ये बोल रहा है ना ठीक प्रकट प्रकट है अंतकरण है। तो तो का, का अध्यास होता है प्राज्ञ में जैसे इंद्रियों का अध्यास होता है प्राज्ञ में वज्ञा का शरीर का अध्यास होता है प्राग्ञ में अब जो प्राज्ञ का जो अभ्यास प्रकट प्रकट होता है है बुद्धि बुद्धि में में का हम उसका हिम्मत उसकी अंतकरण चाहिए बुद्धि बुद्धि में में प्रकट होता है? प्रकट अंतकरण को अहम प्रत्यय नहीं बोल सकता है जीवात्मा को मिला के ही उसको बोल सकते हाँ जीवात्मा, आ, जीवात्मा के साथ जब रहता है तभी अहम प्रत्यय आता है नहीं तो सिर्फ अहंकार को रखकर वो अहम प्रत्यय नहीं आता है। शरीर भी जीवात्मा के बिना, नहीं आता, आ, के बिना जीवात्मा आ, आता भी नहीं वहां पर अध्यास क्यों नहीं है उसके देख सकता है क्योंकि संबंध छोड़ दिया इसलिए अहम प्रत्येक आना है प्रत्यय उसको याद रखो प्रत्यय आना है तो कर्ण में ही आना दूसरी आस्था नहीं है इसलिए करण उधर नहीं रहने से वो प्राग में अहम अहम प्रत्यय ही नहीं तो ही का जो प्रत्य रहे है, वो प्रकट होने के लिए हाँ उतना ही है लेकिन उसको उतना ही है शरीर उससे ज्यादा नहीं है इसमें प्रकट हो रहा है मैं हूँ वही हूँ ऐसा हो रहा ठीक हो गया ना अभी इसका मतलब क्या है अहम प्रत्येन मतलब बहिष्प्रज्ञ को अशेष सुप्रचार साक्षी साक्ष ये बहिष्प्रज्ञ का प्रचार जो है बुद्धिवृत्ति सारे बुद्धिवृत्तियों को साक्षी जो है मतलब प्रज्ञ जो है उसमें अध्यक्ष स्पष्ट हो गया उसमें अध्यक्ष कैसा अध्यास किया मालूम है ना मैं निश्चय कर रहा हूं मैं क्या वो क्या हूं ऐसा बोल रहा है ना यही है और तद्विपर्य पंच प्रत्यत्म सर्वसाक्षण अभी प्रत्युआत्मा सर्वसाक्षी है प्रत्येगात्मा प्राज्ञा क्या है सर्वसाक्षी तद्विपर्य अंत करना अध्यस्ती विपर्या इसके बारे में बोला है फिर एक बार फिर एक बार बोल रहे क्योंकि देखो उसको बोलता तो द्विपर्याण क्या हुआ है प्रत्येगात्मा का धर्म क्या है ज्ञातृत्व आनंदमयत्व आनंदमय श्यानंदागम है या नहीं आनंद आनंद भुक इसलिए आनंदमयत्व है और वो ज्ञातृत्व है अपना धर्म है लेकिन सो क्या बोल रहा है बुद्धि में ज्ञातृत्व को डालता है विषयों में आनंद को देख रहा है स्पष्ट है विषय में को देख रहा है तद विपर्य अंतकरणादिशो अध्यस् थी ना अभी ना कुछ बोलना चाहता था डिवर्ट हो गया अच्छा यहां पर तो आर में ही बोला है आखिर में ही भी बोल रहा है देखो शंकराचार्य का वाक्य हा बहुत बहुत सावधानी से नहीं देखा वो गहरा ही माल में मालू ही होगा तद्विपर्यण तो बोलने से और दूसरा दूसरी प्रकार से अध्यास भाषा में व्याख्या नहीं कर सकता है मतलब द मीनिंग ऑफ अध्यास भाषा गेट्स क्रूसीफाइड फिक्सड वेन्यू से तद्विपर्यणा रहा है तद्विपर्य बोलने से कैसा फिक्स हो रहा है देखो वहां पर प्राग्ञ है आप प्राग्ञ को ही लेना पड़ेगा कैसा देखो आत्मा को लिया आत्मा में कुछ नहीं जानता हूं जी आत्मा के अज्ञान से अध्यास हो रहा है शुक्ति का अज्ञान से और रजत का अध्यास हो रहा है उसी प्रकार आत्मा का अज्ञान से यहां पर हो रहा है मैं आत्मा को नहीं जानता अध्यास किया ऐसा रखो चलता है लेकिन तब तो विपर्य जब करता है है ना उसका मतलब क्या हो गया मैं आत्मा को जानता हूं जगत को नहीं जानता हूं ऐसा हो गया क्या आत्मा को जानते हैं आप स्पष्ट हो रहे या नहीं hmm. Actually, साक्षी। इट्स अ क्वेश्चन क्षी प्राज्ञा ही सर्वसाक्षी है is, नहीं। देखो जी स्वप्रचार साक्षी जो कुछ हो रहा है वो उसका ही है आपका प्रश्न क्या है मालूम हो रहा है मुझे है ना लेकिन आई एम ड्राइविंग इट इट स्लोली बिकॉज वॉट इज योअर फीलिंग जो आत्मा है सब कुछ ऐसा आप बोल रहे हैं यहां पर स्वप्रचारा का मतलब क्या है स्वप्रचारा मतलब ओ इस जी शरीर में बहिष्प्रंग जो है उसको देखने वाला आप मन में क्या रखा है ओ सब रखा है स्वप्रचार साक्षी नहीं है अशेष स्वप्रचार साक्षिणी स्वप्रचार।, स्वप्रचार मतलब किसका है बहिष्ठ प्रज्ञ का स्पष्ट हुआ ओ, ओ, ओ, छोड़कर हो तो हो गया पर तो सर हो जाएगा वो नहीं जी अशेष मतलब किसका अशेष बहिष्ठ प्रज्ञ का बहिष्प्रज्ञा में जो जो हो रहा है वो अशेष वो उसको एक भी न छोड़कर एक भी न छोड़कर उसके साथ कौन है प्रत्येगात्मा ही है प्रतिकात्मा। प्रतिकात्मा। प्रतिकात्मा दो हैं ये एक है और एक प्रतिकात्मा है ये दोनों में पर्यायवाची शब्द है या इनमें कोई अंतर है देखो प्रत्येगात्मा केवल विशेषण है मतलब अंदर वाला आत्मा प्रत्येगा मतलब क्या है अंदर वाला आत्मा ठीक है परमात्मा तत्व का साथ सा संयुक्त हो एक एक। होता है तो प्रत्येक आत्मा बनता है ना ना आपके प्रश्न में क्या क्या दोष है देखो आत्मा अंतकरण से वो जोड़ता ही नहीं है बिंबित होता है उसमें वो अलग अभी हो गया अभी अलग हो गया बिम्बित हो गया अब बिंबित मतलब क्या है वो नहीं है वो जीव ही है बिंबित ऐसा बोलते ही क्या कुछ स्पष्ट नहीं हुआ बिंबित मतलब कौन है जीव ही है जीव है ना बिंब कौन है प्राग्ञी ही जीव बिंबित बिंब है प्रतिबिंब है है है है ही ठीक और त्मा <स Becca>, <laughs> मतलब अंदर वाला यहाँ पर प्रश्न क्या है देखो आपके दृष्टि से बोलता हूं प्रत्येगात्मा मतलब शुद्धात्मा भी प्रत्युगात्मा है प्राग्ञ भी प्रत्येगात्मा है ऐसा देखा तो अंत भी प्रत्येगात्मा ही है भिष्ट प्रज्ञा सामने देख पड़ रहा है ठीक है ना प्रत्यक मतलब क्या है? अंदर अंदर अभी प्रत्यकतम कौन है शुद्धात्मा है प्रत्येक कौन है प्राज्ञ है समझ जाएगा ना दोनों अंदर वाले अभी प्रश्न है ये प्रत्येगात्मा को ही प्रत्येगात्मा को ही प्रत्येगात्मा के स्थान में उसको जिसको ही बोला है विषय इसको ही बोला है ना प्रत्येगात्मा को बोला है अभी विषय के स्थान में प्रत्येगात्मा के स्थान में क्या हम परमात्मा को लेना नहीं तो जीव को प्राग्नि को लेना दोनों प्रत्यत्मा है प्रश्न स्पष्ट हो गया ना अभी किसको लेना ऐसा पूछा ओ जीव को ही लेना क्यों हम कल्पना कर रहे हैं हमको कल्पना है, हम, हम हम हम हमारा योग्यता क्या है भगवान शंकर जानते हैं सब कुछ बोला है हमको कल्पना करने को रास्ता ही नहीं देता है और भगवदगीता में क्या बोला है युष्मोचर हो विषय विषीणो हो तव प्रकाश दीर्ध स्वभाव इतरेतर इतर भावानुपत सिद्धायाम वाक्य है उसी को ऐसा बोल रहा है क्षेत्र क्षेत्र विषीणो हो भिन्न स्वभाव यो हो इतरे भाव बोल रहा है इसका मतलब वही वाक्य इधर है ना वहां पर विषय के स्थान में क्षेत्र क्यों, क्यों को रखा है या नहीं ते ते ते। को कैसा ले सकता अभी स्पष्ट हो गया आपको इसका मतलब भाष्यकार ही बोला है स्पष्ट हम दू... हम हमारी कल्पना को करने को जरूरत नहीं हम कल्पना करने को शुरू किया हम गलत करते ही है। लेकिन सर्वसाक्षी ने जब कहा सर्वसाक्षी नहीं मां लेना है पहले वाले मां सर्वसाक्षी कहा है प्रत्येक प्रत्येक देखो, देखो सर्व मतलब क्या है न छोड़कर शेष कहीं कुछ नहीं रखा हर एक को हर एक मतलब क्या है स्वप्रचार साक्षी साक्ष कौन है अहम प्रति है अहम प्रति कौन है बहिष्प्रज्ञ है बहिष्प्रज्ञ में जो कुछ प्रचार हो रहा है सबकी साक्षी है उसके बारे में वो क्या है बोलता हूँ है ना अभी वो अहम प्रत, प्रति जो है बहिष्प्रज्ञ जो है वो बहिष्प्रज्ञ का सारे प्रचारों को सारे प्रत्यो को साक्षी का साक्षी है है ना वहां पर पूरा पूरा अलग है वहां पर है ना अभी स्पष्ट हुआ नहीं हुआ क्या जी आशेष सब प्रचार साक्षी प्रत्यगात्मी मतलब प्रतिगात्मा क्या है बहिष्प्रज्ञ के जो जो प्रचार है सारे प्रत्योग का साक्षी जो है प्रश्न ऐसा हो सकता है आप में बहस प्रज्ञाप अलग है उसके साक्षी मैं ही नहीं हो रहा हूं ऐसा प्रश्न है।, है ना लेकिन यह प्रश्न ठीक है उसको उत्तर नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं लेकिन याद रखो सब लोग इसको भी जान सकते हैं क्या जान सकते हैं सबके प्राज्ञ एक ही ऐसा जान सकते हैं या नहीं यू ऑलरेडी नो इट सब में रहने वाला प्राज्ञा मैं ही हूं ऐसा सब कुछ ज, सब लोग जान रहे हैं इसलिए आपने ओ अशेष का अर्थ ये सब कुछ सारे जहां कहां हो रहा है सब कुछ ऐसा रखने पर भी परवाह नहीं डरने का जरूरत नहीं लेकिन बहिष्ट प्रज्ञा ही है वहां पर जो आता है उसका पूरा उत्तर उधर दूंगा, पूरा में दूंगा। तो है ना? थी। है ना? क्यों बोल रहा हूं यहां पर देखने का पॉइंट क्या क्या है देखो यहां पर बाहर से शरीर को आया शरीर से इंद्रिय को आया इंद्रिय से अंतकरण को आया ंत से उसे एकदम कूदता है क्या शुद्धात्मक वो बीच में एक है या नहीं इसको भी याद रखना है ना अभी आखिर में जो है बाद में करेंगे यहां पर रुके